श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी त्रिगुणा तीतानंद श्री रामकृष्ण के देह त्याग के पश्चात जब अनेक भक्त नरेंद्र के नेतृत्व में आठपुर गए तो शारदा भी उनके संग थे आठपुर में वे लोग जितने भी दिन रहे उतने दिन वहां बाबूराम का घर गहन आध्यात्मिक भाव से परिपूर्ण था इसी बीच एक दिन शारदा को शिव तथा गंगाधर को पार्वती के रूप में सजा कर, हर गौरी उत्सव मनाया गया इस प्रकार आबाध स्वच्छंदता के बीच एक दिन वे लोग एक तालाब में स्नान करने गए वहाँ पर असावधानी वश्र तैरने में अकुशल शारदा डूबने लगे उस समय उन्हें निरंजन ने बचा लिया आठपुर से लौटने के थोड़े ही दिन बाद शारदा वराहनगर मठ में सम्मिलित हुए सन्यास लेने के बाद उनका नाम स्वामी त्रिगुणातीतानंद हुआ संक्षेप में त्रिगुणातीत सामान्यतया वे शारदा महाराज के नाम से ही जाने जाते थे स्वामी जी उन दिनों प्रायः तीव्र वैराग्य की ही बातें किया करते और भगवत प्राप्ति न होने की शिकायत करते हुए प्रायोपवेशन करने की इच्छा व्यक्त करते थे यह सब सुन सुनकर त्रिगुणातीत महाराज के मन में भी वैराग्य की आग धधक उठी और एक दिन वे एकाएक निरुद्देश्य निकल पड़े स्वामी जी उस समय कलकत्ता गए हुए थे उन्होंने लौटने पर सब कुछ सुना ढूंढने पर उन्हीं के नाम लिखा एक पत्र मिला मैं पैदल ही वृंदावन जा रहा हूं। यहाँ पर रहना मेरे लिए संकटजनक है यहाँ पर मेरे भाव में परिवर्तन हो रहा है पहले मैं माँ बाप तथा घर के अन्य लोगों को स्वप्न में देखा करता था उसके बाद माया की मूर्ति दिखाई पड़ी दो बार बहुत कष्ट हुआ घर को लौट जाना पड़ा इसलिए अब की बार दूर जा रहा हूँ परमहंस देव ने मुझसे कहा था तेरे घर के लोग सब कुछ कर सकते हैं उनका विश्वास मत करना परंतु इस समय उनका वृंदावन जाना नहीं हो सका वरानगर मठ से निकलकर कर पहले वे दक्षिणेश्वर गए और वहाँ एक रात बिताकर दूसरे दिन कौन नगर पहुँचे उनके पास केवल एकाध धोती तथा श्री कृष्ण का एक चित्र था कौन नगर में एक दिन रहकर उन्होंने रेल का किराया जुटाने का प्रयास किया परन्तु इतने रुपये देने को कोई भी राजी नहीं हुआ अतः हार मानकर को को कोई लौट आए के पिता तब जीवित थे 8 दिसंबर 1888 को उन्होंने कलकत्ते के निजी भवन में ही देह त्याग किया इस पर शारजा महाराज कई दिन तक काफी शोक मग्न रहे वस्तुतः सन्यासी हो जाने पर भी श्री रामकृष्ण की शिक्षा के फलस्वरूप स्वामी त्रिगुणातीतानंद ने अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम का त्याग नहीं किया था इसीलिए वे अपनी मां की खोज खबर लिया करते थे तथा उनके कल्याणार्थ उन्हें मां शारदा देवी के पास ले जाया करते थे उनकी मां का 26 नवंबर अट्ठारह ईस्वी को परलोक गमन हुआ वराहनगर मठ के निवास काल में एक दिन स्वामी विवेकानंद ने स्वामी शारदानंद से कहा शरद पैदल चलकर नवदीप हो आओना शरत महाराज निकलने ही वाले थे कि स्वामी शिवानंद बोले शरत मैं भी चलूँगा सुनकर शरत महाराज ठहर गए इसी बीच त्रिकुणातीतानंद भी तीर्थ दर्शन की इच्छा से सड़क पर आ गए परंतु महापुरुष जी और शरत महाराज को सड़क पर शारदा महाराज नहीं दिखाई दिए अतः उन्हें छोड़ ही वे गंतव्य स्थान की ओर चल पड़े काफी देर तक चलने के बाद सूर्य के सिर पर आ जाने पर देव विश्राम करने के लिए एक उद्यान के सामने बैठ गए अचानक स्वामी त्रिगुणातीतानंद उसी उद्यान से निकल आए और कहा दोपहर हो गई है ना, इसीलिए स्नान करके जलपान कर लिया जलपान दोनों ने विस्मित होकर पूछा त्रिगुणातीत महाराज ने समझाते हुए कहा उद्यान के तालाब में स्नान करने के बाद मैंने सोचा कि खराई कैसे दूर करूँ नरम नरम दुर्वा दिख पड़ी उसी को खाकर पानी पी लिया स्वामी त्रिगुणातीत का खाना पीना एक ऐसी ही अद्भुत चीज थी एक बार स्वामी ब्रह्मानंद जी ने उन्हें पेट के रोग से कष्ट भोगते देखकर डॉक्टर विपिन घोष के पास भेजा था भक्त डॉक्टर बाबू ने साधु को अपने घर आ पाया था फिर वे जानते थे कि उन्हें भोजन में कुछ रुचि है अतः उन्होंने पूछा क्या लोगे बोलो साधु ने कहा रसगुल्ले उन दिनों के दो रुपये के रसगुल्ले थाल में सजाकर उनके सामने लाए जाने पर उन्होंने चुपचाप सब समाप्त कर दिया तदुपरांत कुशल प्रश्न आदि के बाद डॉक्टर ने पूछा आज कैसे आगमन हुआ है स्वामी त्रिगुणा तीतानंद ने कहा मेरे पेट में तकलीफ है इसीलिए महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है डॉक्टर ने शिकायत के स्वर में कहा फिर इतने रसगुल्ले क्यों खाए सहज उत्तर मिला जब आपने ही दिया तो मैं भला क्या करता पाठक क्या इसे लोभ कहेंगे हां, साधारण बुद्धि से तो यह ऐसा ही प्रतीत होता है परंतु रसगुल्लों के साथ ही घास वाली घटना का भी स्मरण रखना होगा और सिद्ध पुरुष प्रेमानंद जी के कथन का भी विचार करना होगा पूर्वोक्त चिकित्सा की घटना का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा था उसे सिद्धि प्राप्त थी एक बार मैं उसे साढ़े सात सेर गाढ़ा दूध धीरे धीरे देता रहा और वह पीता ही गया मैं भी नहीं रुका और वह भी नहीं रुका प्रेमानंद ने ही एक बार शिवरात्रि के दूसरे दिन बेलोर मठ में बैठे हुए कहा था प्रतिदिन सिर्फ एक केला खाकर शारदा उसी बेल के पेड़ के नीचे सात दिन तक पड़ा रहा